कर्म में कुशलता योग है समत्वम योग उच्चते यह सिद्धि असिद्धि में समता को बनाए रखना यह योग है और उसके साथ आप अपने क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उतरो कृष्ण कहते हैं आपका जो कर्म क्षेत्र है वो आपका कुरुक्षेत्र है आप सफल भी हो सकते हो विफलता का भी आपको सामना उसका मुंह देखना पड़ सकता है लेकिन आपके चित्त की समता बनी रहनी चाहिए दिमागी संतुलन न खोए समत्वम योगवचते और योग कर्म कर्मसु कौशलम अपने कर्म में कुशल बनना एक्सपर्ट बनो योग है और ये एक्सपर्टीज तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूपेण निष्ठा से समर्पित न हो ये कुशल शब्द कहां से आया ये बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं कुश कुश का मतलब समझते हो ना कुश दर्व यज्ञ जब करते हैं ना तो उसमें कुश लाने पड़ते हैं कुश बिछाने पड़ते हैं कुश बड़े पवित्र माने जाते हैं वनस्पति दर्व दर्भासन होता है जैसे उस कुश को लाने में साफ दिमाग लगता है कि जब लेने जाएं तो कुश जहां निकल आए हैं तो कुश को कहां से पकड़ें और कैसे खींचे ताकि आमुलाग्र मूल और अग्र भाग समेत अखंड कुश निकल आए क्योंकि आमुलाग्र अखंड कुश की जरूरत पड़ती है तो कहां से पकड़ें और कैसे खींचे ताकि आमुलाग्र कुशल आ जा कुश हाथ में आ जाए यह युक्ति जिसके पास है उसको बोलते हैं कुशल कुशल शब्द ऐसे बना लखनऊ कब बना कैसे बना क्यों बना इसका इतिहास क्या है तो जिस प्रकार लखनऊ बना है ना शहर उसी प्रकार शब्द भी कैसे बना उसका भी इतिहास है उसी को व्याकरण कहते हैं। यदि बीच में से पकड़ा और यूं खींचने गया तो वो तो हाथ में आएगा नहीं और उसकी पत्तियां होती है उसके पान होते हैं बिल्कुल ब्लेड, तीक्ष्ण ब्लेड, छुरी जैसे उंगलियां कट जाएगी और हाथ में सब खून खून खून कुछ तो वहीं रहेगा तो कहां से पकड़ना उसको कैसे पकड़ना कैसे खींचना यह झुकती पहले गुरु सिखाते हैं तब फिर जाता है कुश लाने और वही कुशल कहलाता है जाओ बेटा कुछ ले आओ कुशल हो तो जाओ मैं तो जो सिखाई नहीं जिसको आता नहीं बेटा तू रहने दे कुछ तो वही रहेगा और तू हाथ कटवा के आएगा बस उसी जुक्ति का नाम है कुशलता योग कर्मसु सु कौशलम उसी को योग कहते हैं कर्म में कुशलता यानी कर्म करो लेकिन कर्म तुम्हें बांधे नहीं कर्म भी करो लेकिन कर्म की पकड़ में ना आओ कर्म के बंधन में न फंसो उस जुक्ति का नाम है योग योगा, कर्मसु कौशलम तस्मात योगी भवा अर्जुना हर घटने वाली घटना इतना ज्यादा हमको इंप्रेस कर देती है और इतना ज्यादा प्रभावित कर देती है सफलता विफलता दोनों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कभी कभी आदमी संतुलन खो बैठता है वो है ना कि एक आदमी को जग पोट लगा उस जमाने में एक करोड़ रुपए का तो अधिकारियों ने सोचा गरीब किसान है कहीं सीधे ही कह दिया एक करोड़ की बात सुनकर पागल हो जाएगा संतुलन खो देगा तो दो आदमियों को भेजा कि तुम लोग जाओ और धीरे धीरे उसको समझाओ ताकि उसका दिमागी संतुलन न बिगड़े तो दो अपने आप को समझदार समझने वाले लोग गए किसान के पास तो उसने तो बड़ा स्वागत वागत किया आई आइए सा चाय वाय मिलाया कहे क्या सेवा करूँ बोले कितनी जमीन है वही बस वही साहब दो बिघा कितना पैदावार होता है बोले साहब बस रोटी खा लेते हैं ऊपर वाले की कृपा तो तुमने कुछ लॉटरी बाटरी का टिकट खरीदा है बोले हां साहब एक, एक एक खरीद रखा अच्छा लग गई तो बोले साहब कहां लगती है इतना भाग्य कहां बोले मान ले लग गई और तुमको आ, एक लाख रुपया मिल गया तो अरे व साह बोले कर्जा बहुत चढ़ाए माथे पे चुका देंगे प्रामाणिक आदमी पहले कर्जा चुकाने की बात सोचते सही बात सही बात और यदि पांच लाख मिल जाए तो बोले साहब तो कर्जा चुका देंगे और खेत में एक कुआं बनवाना है वो भी करा ले अच्छा ये समझो कि तुमको दस लाख रुपए मिल गए तो ये करते करते करते अब तो किसान ने कहा साहब आप मस्करी कर रहे हो लेकिन कहा नहीं बोल तो सही तू करेगा क्या ये करते करते धीरे धीरे ले गया और फिर अंत में कहा कि अच्छा मान ले कि तुझे एक करोड़ रुपया मिल जाए तो बोले साहब अब आप मस्करी कर रहे हो हम गरीबों की मस्खरी मत करो तो कहा कि नहीं नहीं सच में यदि तुझे एक करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या करेगा तो किसान बोला आधा तुमको दे दूंगा साहब साहब का दिमागी संतुलन गया 50 लाख आधा मुझे दे 50 लाख तो उसके सेक्रेटरी ने हाथ पकड़ करके गाड़ी में बिठाना पड़ा और सीधा लखनऊ आकर के हॉस्पिटलाइज करना पड़ा